श्री रामकृष्ण भक्त मालिका योगिन माँ दक्षिणेश्वर को दो चार बार आना जाना करने के बाद, मा के बाद योगिन का माताजी साथ अच्छा हो गया। दोनों ही लगभग समान अवस्था की थी इसके अतिरिक्त स्नेह में माताजी ने शुद्ध सत्व योगिन मां को सहज ही अपना लिया था योगिन मां सात आठ दिन के अंतर से दक्षिणेश्वर आती रहती थी और वहा रात बिताना पड़े तो नौबत में ही आश्रय लिया करती थी माताजी उन दिनों नौबत खाने की निचली मंजिल में निवास करती थी तथा वहीं बरामदे में रसोई बनाती थी कोई भक्त महिला आने पर उन्हें नौबत की ऊपरी मंजिल में स्थान मिलता था इस व्यवस्था के अनुसार योगिन माँ भी अलग कमरे में सोने की इच्छा प्रकट करती पर माताजी जी उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती थी और खींच निकट सुला लेती थी योगिन माँ के साथ वे सभी विषयों पर चर्चा करती थी तथा तो सभी व्यक्तिगत बातें भी उन्हें बताकर उनकी सलाह मांगती थी थी योगिन उनके केश बांध दिया करती माताजी को उनका बांधा हु, जुड़ा इतना पसंद था कि वे स्नान करते समय तीन चार दिन तक उसे नहीं खोलती थी कहती योगेन के बांधे हुए केश है उसके फिर आने पर उसी दिन खोलूंगी प्रथम परिचय होने के कुछ ही दिन बाद माताजी ने जब नाव द्वारा मायके के लिए यात्रा की तो नाव के आखों से उछल होने तक योगीन माँ दक्षिणेश्वर के गंगा तट पर खड़ी निर्निमेश नेत्रों से उस ओर ताकती रही तदुपरांत विषादपूर्ण हृदय के साथ नौबत खाने में बैठकर कर आंसू बहाने लगी पंचवटी से लौटते हुए ठाकुर ने उनकी ऐसी अवस्था देखकर उन्हें अपने कमरे में बुलाया और कहा उसके चले जाने से तुम्हें बड़ा दुख हुआ है ना? नह कर सांना देते हुए उन्होंने उनको अपने साधक जीवन की अनेक घटनाएं सुनाई एक या डेढ़ वर्ष बाद माँ जब लौट आई तो ठाकुर ने उस घटना का स्मरण करते हुए उनसे कहा यह तो बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की आती है ना वह तुमसे बड़ा प्रेम रखती है तुम्हारे जाने के दिन वह नौबत में बैठ खूब रोई थी योगिन माँ को पहले ही अपने ससुराल के कुलगुरु से मंत्र दीक्षा मिल चुकी थी परंतु उसमें न तो जीवनी शक्ति थी और न उसे जपने में आनंद ही मिलता था अब श्री रामकृष्ण और माता जी के द्वारा अंतरंग भाव से स्वीकृत हो जाने के बाद योगिन माँ के जीवन में एक नवीन आनंद का संचार हुआ इस प्रकार स्वयं कृतार्थ होकर उन्होंने अपने सगे संबंधियों को भी इस रसास में भाग लेने को बुलाया इसी तरह उनकी पुत्री गनु आदि कई लोग ठाकुर के समीप आए दामान भी आए थे परंतु धन दौलत के गर्म में फूले इस युवक को ठाकुर की महिमा समझने में अक्षम देखकर कर योगिन माँ ने उसे फिर दोबारा कभी नहीं बुलाया पति अंबिका चरण विश्वास भी योगिन मां के अत्यंत आकर्षण पर दक्षिणेश्वर आए इतना ही नहीं वे सनमार्ग पर चलते चलने का प्रयास भी करने लगे श्री रामकृष्ण ने योगिन मां से कहा था कि पति के कुमार्ग पर चले जाने पर भी सती का पति के प्रति एक अपरिहार्य कर्तव्य होता है तन्सार योगिन मां इस भयावह दुष्स्वप्न को भी सुख में वास्तविकता में परिणित करने को अग्रसर हुई परंतु अंबिका चरण के अंतिम दिन आ चुके थे वे बीच बीच में दक्षिणेश्वर आते रहते पर शीघ्र ही पागल कुत्ते के काट लेने के फलस्वरूप उन्हें सैया पकड़नी पड़ी और कुछ दिन तक ज्वर आदि से कष्ट भोगने के बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया योगिन मां ने अंतिम समय में कुछ दिन तक पतिदेव को अपने समीप रखकर यथा साध्य उनकी सेवा शुश्रूषा की थी एक बार ठाकुर ने अपने शरीर की ओर इंगित करते हुए योगिन मां से कहा था देख तेरा जो इष्ट है वह इसके भीतर ही है इसका विचार करने से ही उसकी स्मृति आएगी तदुप्रांत योगिन माने भी पाया कि ध्यान करने बैठते ही ठाकुर ठाकुर की छवि आखड़ी होती थी। से उन्होंने जप करने की विधि भी सीख ली थी। ठाकुर ने उन्हें बताया था कि जप करते समय दाहिने हाथ की उंगलियों को एक साथ बिल्कुल सटाकर रखना चाहिए नहीं तो उंगलियों के बीच में से जप का फल बाहर निकल जाता है विवाह के पूर्व योगिन मां एक गुरु माता के समीप थोड़ी पढ़ाई की थी बाद में श्री रामकृष्ण ने जब उन्हें भक्ति शास्त्र पढ़ने को कहा तो उन्होंने पुराण, रामायण, महाभारत तथा चैतन्य बोल सकती थी उन आख्यायिकाओं के साथ उनका ऐसा प्रगाढ़चय हो गया था कि भगनी निवेदिता को अपने क्रेडल ट्रेल्स ऑफ हिंदुइज्म हिंदू जाति की बाल कथाएं ग्रंथ की रचना के समय उनसे अत्यधिक सहायता मिली थी यह बात उन्होंने अपने ग्रंथ की भूमिका में मुक्त कंठ से स्वीकार की है। साधिका योगिन के दिन पूजा पाठ ध्यान आदि में व्यतीत होते थे स्त्री धन के रूप में उन्हें जो थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त हुई थी उसी से उनके वैधव्य जीवन का खर्च चलता था और उसी में वे केदारनाथ थे कन्याकुमारी तथा कामाख्या से द्वारका तक भारत के प्राय सभी प्रमुख तीर्थों के दर्शन कर आई थी श्री रामकृष्ण के लीला समरण के समय में बलराम बाबू के पारिवारिक मंदिर काला बाबू के कुंज में निवास कर रही थी कुछ ही समय बाद माताजी भी वृंदावन आई योगीन माँ के साथ भेंट होते ही वे उन्हें सीने से लगाती हुई अरे योगेन री कहकर व्याकुल हो रोने लगी अब ठाकुर के तिरोभावजनिक शोक के निवारणार्थ योगिन मां की तपस्या की तीव्रता में और भी वृद्धि हुई वे स्वभाव से ही ऐसी तपस्वनी थी कि कहीं अत्यधिक तप के कारण उनका शरीर ही न टूट जाए इस भय से ठाकुर ने एक दिन उससे कहा था तुम लोगों का और क्या बाकी रहा है जी अपने शरीर की ओर संकेत करते हुए तुम लोगों ने इसे देखा खिलाया सेवा की अस्तु वृंदावन में योगिन माँ भगवत चिंतन में इतनी तन्मय हो गई कि कभी कभी तो उन्हें तक नहीं रह जाता था। संध्या हो जाने पर लाला बाबू के मंदिर में जाकर ध्यान में बैठा करती थी। एक दिन संध्या समय ध्यान करती ही वे समाधि मग्न हो गई आरती समाप्त हो चुके यात्रीगण चले गए यहाँ तक की मंदिर का मुख्य द्वार बंद होने के समय हो गया फिर भी उन्हें यथावत बैठी देखकर पुरोहित लोग कहने लगे ओ माई उठो परंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला इधर रात गए भी उन्हें लौटते देखकर माताजी ने योगिन महाराज को दीपक लेकर उनकी खोज में भेजा वे कहा होंगे यह तो विदित ही था अतः योगिन महाराज लाला बाबू के मंदिर में गए वहाँ पहुंचते ही उन्होंने योगिन माँ को वैसे अवस्था में देखा तथा ठाकुर के नाम का उच्चारण करते हुए ने उनके मन को साधारण भूमि तक उतार लाए उस समय के अनुभूति के बारे में योगिन माँ ने बाद में कहा था उस समय जगत है या नहीं यह बात भी मुझे मानो हो गई थी जिधर भी देखती सर्वत्र इष्ट देव ही दर्शन का ही दर्शन होता था तीन दिन ऐसी ही अवस्था रही योगिन माँ की समाधि का यह पहला ही अवसर नहीं था मायके में भी एक बार उनकी ऐसी ही अवस्था हुई थी उसके बारे में सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हारी देह समाधि में ही के, के अतिरिक्त उन्हें अलौकिक दर्शन आदि भी होते थे साधना के फलस्वरूप उनका मन सूक्ष्म राज में पहुंचकर दिव्य ध्वनि श्रवण करता तथा भविष्य का आभाज भी पाया करता था इस प्रकार कलकत्ते में बैठे हुए ही मालूम हो जाता था कि काशी धाम में उनके एक नाती ने शरीर त्याग किया है वे पूरे हृदय के जो उपलब्धि हुई थी उसका उन्होंने अपने ही शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया था एक दिन पूजा के समय ध्यान करते हुए मैंने देखा कि दो अनुपम सुंदर बालक हंसते हुए आए और मुझसे लिपटकर मेरी पीठ पर थपकी लगाते हुए कहने लगे, हमें पहचानते हो? मैं बोली, तुम तुम लोगों को भला क्यों पहचानूंगी? क्यों इनके कारण कहकर उसने मेरे नातियों की ओर संकेत किया सचमुई अपनी इकलौती कन्यागनों के निधन के बाद से जोगिन मां अपने तीन नातियों की देख रेख में अत्यधिक व्यस्त हो गई थी जिसके उन दिनों उनके ध्यान की गंभीरता भी कुछ कम हो गई थी वृंदावन से लौटने के कुछ समय बाद माताजी जब बेलूर में नीलांबर मुखोपाध्याय के उद्यान भवन में निवास कर रही थी उस समय योगिन मां भी उनके साथ ही थी वास्तव में अब से योगिन मां यथा संभव सर्वत्र माता के साथ ही रहा करती थी उसी उद्यान भवन में माँ ने जब अपने चारों ओर अग्नि जलाकर कड़ी धूप में बैठकर कर पंच तपा की साधना की थी तब योगिन माँ ने भी उनके साथ इस कठोर व्रत में भाग लिया था योगिन मां की तपस्या के और भी दृष्टांत हैं। एक बार उन्होंने पानी पीना छोड़कर छह महीने तक केवल दुग्ध पान किया था एक और अवसर पर उन्होंने शीतकाल में प्रयाग जाकर वहां एक महीने का कल्प किया था इन दो विधवाओं के लिए निर्धारित तिथियों पर वे व्रत उपवास आदि किया करती थी जप ध्यान के प्रतिग देखकर नियमित समय पर निर्दिष्ट संख्या में जब करती थी गंगा स्नान के पश्चात भी वे घाट पर दो ढाई घंटे जप करती थी शीत या वर्षा में भी इस नियम का उल्लंघन नहीं होता था ध्यान के समय उनका देह ज्ञान ऐसा चला जाता था कि आंख के कोने में मक्खी के बैठ जाने पर भी उनकी आंख अचल ही रहती थी फिर विधिवत पूजा अर्चना में भी उनकी निष्ठा तथा जानकारी इतनी अधिक थी कि पुरुषों ने भी उतनी ज्यादा कदा ही दृष्टिगोचर हुई है इन्हें सब कारणों से माता जी कहा करती थी योगेन बड़ी तपस्विनी है अब भी कितने ही व्रत उपवास किया करती है दीर्घकाल के अभ्यास के कारण यह जब आराधना आदि उनकी रग रग में इतनी भेद गई थी कि अंतिम बीमारी के समय जबकि उनमें उठने तक की क्षमता नहीं रह गई थी तब भी निमित्त जब आदि के लिए उन्हें उठाकर बैठाना पड़ता था और इस प्रकार उठने की क्षमता चली जाने के बाद भी वे वचनामृत नीला प्रसंग चैतन्य चरितमृत भागवत आदि सुना करती थी